नमस्कार दोस्तों आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है एक लघु बोध कथा कथा तो पुरानी है लेकिन उसे नए शब्द दिए हैं मित्र मुनीष शर्मा ने गांव में सरपंच के चुनाव में मंगरू चौधरी विजयी रहे। उन्होंने जो कटिया बाहर खूंटे से बांधी वो सुभाव से चंचल थी। और रस्सी भी कुछ छोड़ रखी थी आने जाने वालों को सींग दिखाती, बच्चों को डराती अब सरपंच को कौन कहे लेकिन जब वहां से आते जाते अन्य गांव वालों को भी ये शिकायत हुई तो मामला खाप पंचायत में पहुंचा जहां बड़े चौधरी ने कहा अब आपको ये शोभा नहीं देता खूंटा कहीं और गाड़ लो रस्सी छोटी करो आदि इत्यादि जितने सरपंच उतनी सलाह है इजलास था मंगरू चौधरी ने खड़े होकर बड़े विनीत भाव से कहा थारी हर बात मानी, थारा घना मान है मारे कालेजे में हर वचन थारा मारे सिर माथे थम सब समझदार हो पर बात इतनी सह क्या अक यो खूंटा वही गढ़ेगा जित है हमने थारी इतनी बात राखी एक बात मारी भी मान लो अक खूंटा तो वही गढ़ेगा जित वो है मंगरू चौधरी के पास उजड़ दबंगों की फौज है ये सब जानते थे इसलिए बैठक इस निर्णय के साथ समाप्त हुई कि मंगरू चौधरी बड़े कायदे के आदमी हैं इन्होंने सबका मान रखा है इसलिए उनका भी मान रखते हुए खूटा वहीं रहने दिया जाए जहां वो है इति शुभम